वाशुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण अष्ट स्कंध अथ प्रथमोध्या मनमंत्रों का वर्णन राजुव सेह गुरो वन यत्र विस्तरा छुत यगो मनू नन्वस्व राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव स्वयंभु मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए यरे जन्म कर्माणी च मही यश घृणंती कवियो ब्रह्मस्थानिनो वधस ब्रह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं यद्यस्ंतरे ब्रह्मण भगवान विश्वभावनः भाव कृतवान कुरुते कर्ता जतीते नागते दवा भगवान विश्व भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए ऋषि मन वो स्म व्यतीताल्पे स्वयंभु आदि आद्यस्ते कथित ये आदिनाम च संभव श्री सुखदेव जी ने कहा इस कल्प में स्वायंभू आदि छह मनवंतर बीत चुके हैं उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी आकुत्याम देवहुत्याम च दुहित्रोस्त वही मनोह धर्म ज्ञानोपदेशाथम भगवान पुत्रताम ग स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहुति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था कृतम पुरा भगवत कपिलर्णित आख्या से भगवान कारु परिचित भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंध में कर चुका हूं अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ विरक्त काम भोगेश प्रभु विसिज्य राज्यम तपसे सभार्य होगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए सुनंदाया वर्षशतम सुनंदायां वर्ष शतम पद ही के अप्यमान घोरम इध मनवा भारत परीक्षित उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर सौ वर्ष तक घोर तपस्या की तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे मनुर्वाच ए न चेतय ते विश्व विश्व चेतय ते नयम यो जागृति मनुजी कहा करते थे जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह चेतन हो जाता है किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं जिनको यह नाम यह नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है आत्मावास मिदम विश्वम जत्किंचित जगत जगत तेन तक्तेन तेन पुंजी थामाकृत कश्य यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचल प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए भला ये संसार की संपत्तियां किसकी है यम न पश्य पश्यंतम चक्षुर्यश्च नम्भूत निलियम देवम सुपर्णम उपधावत भगवान सबके साक्षी हैं उन्हें बुद्धिवृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रिया नहीं देख सकती परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो न यस्याद्यंतों मध्यम चपरोनातरम बहि विश्वस्यानियम चुतमहत जिनका न आदि है न अंत फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से जिनका न कोई अपना है और न पराया और न बाहर है न भीतर वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ हैं उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म स विश्वायाहूत ईश सत्य स्वयं ज्योतिर्ज पुराण धत्ते सजन्मा जयात्मशक्त्याम विद्य योद्य अन्य आस्ते वही परमात्मा विश्वरूप है उनके अनंत नाम है वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष है वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र रहते हैं अथाग्रे ऋषि कर्माणी हंते कर्म हे तभी यह पुरुष प्राजो नीह प्रपद्य ते इसी से ऋषि मुनि में स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है ईहते भगवान ईसो नहीं तत्र आत्मा लाभे न पूर्णार्थो नावसीदंती ये नुतम जो तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं परंतु वे आत्मालाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं तमीह मानम निरहंकृतम बुधम निराश संपूर्ण मनन चोदितयंतम निजवर्तम संस्थितम प्रभु प्रपद देखिल धर्म भावनम भगवान ज्ञान स्वरूप हैं इसलिए उनमें अहंकार का लेस भी नहीं है वे सर्वतः परिपूर्ण हैं इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है वे बिना किसी के प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं वे अपने ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को प्रशिक्षा देते हैं वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ शेषो कुवाच यति मंत्रोपनिषदम व्याहर तम समाहतम दृष्ट जबधो द्रवन शुधा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े तान तथा वसिथान वृक्ष यज्ञ सर्वगतो हरि या मई है हथ्वा शत्रुप यह देखकर अंतर्या भगवान यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे स्वारोच यस्तु मनुरग्न सुतो भवतुष नरो प्रमुखा तस्म परिचित दूसरे मनु हुए वे अग्नि के पुत्र थे उनके पुत्रों के नाम थे और आदि देवाच तुषितादय स्तंभादय सप्त ऋषो ब्रह्मवादि उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन प्रधान देवगण थे तुषित आदि ऊर्जस्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तर्षि थे ऋषेस्तुशिषस्तुषिता पत्भूत विभुरी उस मनमंत्रर में वेदशिला नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए अष्टीति सहस्राणी मुनियो ये तव्रता अन्वशिक्षण व्रतम तस् कौम ब्रह्मचारी वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88 हजार व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तृतीय उत्तमो नाम प्रिय व्रत सुतो मनु पवन सृज्यो यज्ञ होता सुता तीसरे मनु थे उत्तम वे प्रिय के पुत्र थे उनके पुत्रों के नाम थे पवन सिंजय यज्ञहोत्र आदि वशिष्ठ तनया सप्तः प्रमदा दे सत्या वेद श्रुता भद्रा देवा इंद्र स्तू उस मनमंत्रर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि सात पुत्र सप्तर्शी थे सत्य श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजी धर्मस्य सुनिता से सुनिताया तो भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेन ख्या सत्यव्रत ही सह उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ थे पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे सोनित्रत दुष्टि असतो यक्षराक्षसान भूत गणा, सकह। उस भगवान ने असत्य दुष्ट और यक्षों, एवं जीवद्रोही का संहार किया चतुर्थ उत्तम भ्रता मनुनाम नाचतामर के चौथे मनु का नाम था तामस वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे उनके पृथु ख्याति नर केतु इत्यादि दस पुत्र थे सत्य का हरियो वीरा देवा स्त्री थिकेश्वर ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि हस्ताम सेन्थरे सत्यक हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे इंद्र का नाम था त्रिषिख उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे देवा वैधृत विधृते स्तनयानप नष्टा जैर्वेदा विधुताशेन तेजसा परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विधति के पुत्र वैधति नाम के और भी देवता हुए उन्होंने समय के फिर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था इसीलिए ये वैधित कहलाते हैं तत्रि जगे भगवान हरिण्याम हरिवेद हरिताहृतो ये न गजेंद्रो मोचितो ग्रहा इस मनमंत्रर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरनी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी राजयण ए तत्तेक्षा मे वनम हरि यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममोचता राजा परीक्षित ने पूछा मनिवर हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंद से कैसे छुड़ाया था यत्र यत्रोत्तम श्लोक हरि सब कथाओं में वही कथा परम पुण्य में प्रशंसनीय मंगलकारी और शुभ है जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्रीहरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है सूतवाच परीक्षित सूबाधरायणि राजोपिष्टेन कथा सुचेदिताच भीप्रा प्रतिनंद पार्थिव मुदाम सदसी स्म श्रृणवता सूजी कहते हैं सोनका दृश्यों राजा परीक्षित आमरण अंसन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया कव्य बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमथ्याम सीतायां अष्टम स्कंधे मनवंतराचरित प्रथमोध्याय